निषद की चौदहवी कक्षा द्वितीय प्रपाठक तो हम देख रहे हैं इसमें पीछे हमने देखा था कि धर्म के तीन स्कंद बताए गए तीन आश्रमों को और चौथा जो ब्रह्म में स्थित होता है वो तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है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 तीनों लोगों के पीछे ज्ञान छुपा हुआ है ज्ञान के पीछे सार रूप में भूभ स्व है और उसके भी पीछे सार रूप में ओम है वो परमात्मा ही भूभ स्व है और फिर तीन प्रकार के ब्रह्मचारी वसु रुद्र और आदित्य 24, 36, 48 या 24, चौवालीस 48, इतने वर्ष तक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 द्वितीय प्रकाठक बाईसवा उसका तीसरा अनुच्छेद अनुदे हाँ। सर्वेश्वरा इंद्रस्य से आत्मान जो इस तरह का जो बातें आई थी तो उसमें अंतस्थ वर्णों को क्यों छोड़ दी इसका कोई उत्तर नहीं है यार कोई टीकाकार इस बात को बोलता नहीं है मेरे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है और एक दृष्टि से आप कह सकते हैं तो कुछ उत्तर देता हूं लेकिन अगला प्रश्न भी आप कर सकते हो वो ईशत स्पृष्ट है उनको स्पृष्ट मान करके उसमें अंतर्भावित कर दिया होगा उन्होंने ये उष्म के ऊपर उष्म भी तो तो ये तो मैंने कहा ही है कि अगला प्रश्न आप करोगे वो अगला प्रश्न फिर आएगा कि भाई वो विवृत है तो ये ईषद विवृत है इनको अलग क्यों पड़ा है तो इनको तीन तो लेने थे ना और एक था। तो इसमें वर्णमाला में भी थोड़ा थोड़ा उच्चारण में भेद और स्थान का और ये थोड़ा थोड़ा सा रहता है ना अब उस समय के हिसाब से अब जो भी लिखा है इसमें क्या बता सकते कोई इस, इस तरह के प्रश्नों को कोई खोलता ही नहीं है किन्नी के भी भाष्य देख लीजिए आप शंकराचार्य जी का देख लीजिए आर्यमुनि जी का देख लीजिए और पंडित शिव शिवशंकर शर्मा काव्य उन्होंने तो संस्कृत में लिखा है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 अंतस्तों को भी ले लीजिए इसमें कोई बात नहीं है कहीं अंतर्भावित कर लीजिए या नहीं भी लिया तो प्रतीक के रूप में तीन को ले लिया ठीक है जो बात इनके लिए कही गई है वो अंतस्थों के लिए भी लागू हो जाएगी ठीक और और जो इसके अर्थ कर रहे ऊपर हिंदी में हाँ उसमें जो प्रजापति है और मृत्यु है इन सबके लिए महर्षि शब्द उपयोग किया महर्षि मृत्यु ने इस तरह तो ये महर्षि शब्द वास्तव मतलब महर्षि के लिए क्या ऋषि हुए थे ना इन्होंने महर्षि लिखा है जिनको आविष्कार की दृष्टि से तो हम उस रूप में स्वीकार नहीं करते क्योंकि तो ये जो वर्ण है ये तो सृष्टि के प्रारंभ से हैं, अनादि काल से हैं, और वेद पहले से हैं।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 तो वर्णों की साधना वर्णों पर ध्यान देना उसकी आराधना करना ये कर्तव्य है हमारा हमें करना चाहिए ये हमारे लिए हितकर है ये भाव हो गया और इसको उसकी जैसे इंद्र को बल दे रहे हैं इस तरह से जैसे ये बहुत श्रेष्ठ है उसकी श्रेष्ठता बताई गई गई प्रतीकात्म रूप में इतना अर्थ ले लेंगे बस यही तत्प इतने तक ही ले लेंगे बोलो पृष्ठ संख्या तीन सौ सतहत्तर तीन सौ सतहत्तर सेवन सतर हाँ। इसमें जो चौबीस चोवीश का चौबीसवा खंड का जो पहला प्रभाग है हाँ। ब्रह्मवादी नोवदंती हाँ। उसमें वसु नाम में वसु को आठ लिए हैं है हाँ। रुद्र ग्यारह और आदित्य बारह हाँ। इनमें फिर वसु को तीन से गुना करके चौबीस और उन दोनों को 11 से गुना करके 44 और 48 ग्यारह से, से चार से गुना करके 44, 44 और 48 किए हाँ तो वो किस प्रकार गुना करके 24, 44, 48 को ले रहे हैं आप उसके अलावा और कितने से गुणा कर सकते हो <laughs> वही आठ को आप दो से दो से गुणा कर सकते हो तो तो सोलह ही साल हो होगी आठ दुनी तो सोलह आठतीस 24, तीन में कर दोगे तो ए, चार में कर दोगे तो बत्तीस चला जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये तीन उपयुक्त है 24 साल में पुरुषों के लिए भी 24 साल की आयु विवाह के लिए कि 24 साल तक तो अध्ययन करना ही चाहिए पुरुषों के लिए विधान है महिलाओं के लिए 16-17-18 वर्ष है वो उनके शरीर की रचना प्रजनन क्षमता आयु उसकी दृष्टि से ठीक है उनकी परिपक्वता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 अब ये एक आग्निध्रीय अग्नि है जिसका कि यहाँ अर्थ दक्षिण दक्षिणाग्नि किया है शंकराचार्य जी ने भी दक्षिण दक्षिणाग्नि अर्थ किया है तो जो पत्ते अग्नि होती है उसके दक्षिण दिशा में एक और अग्नि होती है अर्ध चंद्राकार की तरह से गोलाकार होता है उसका आधा चंद्रमा चंद्रमाओ इस तरह से एक बना हुआ होता है उसमें भी अग्नि होती है तो ये दक्षिणाग्नि इन्होंने भी और सब भाष्यकारों ने दक्षिणाग्नि ही अर्थ लिया है अग्निध्रीय का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 वायु के लिए नमन है कौन सा जो अंतरिक्ष में रहता है अंतरिक्ष में निवास करता है लोकक्षित है जो उसी किसी एक लोक में रहता है पीछे वाला जो था पांचवें में वो अग्नय था पृथ्वी क्षिते लोकक्षित तो पृथ्वी का देवता अग्नि माना गया है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 वो उठ खड़ा होता है आवती दे देता है प्रार्थना कर लेता है और जब वो खड़ा हो जाता है तो तस्मय रुद्रा माध्यम दिनम सवनम संप्रयचंती तो रुद्र उसको माध्यम दिन समन का लाभ दे देते हैं उसको उस लोक की प्राप्ति करा देते हैं आगे अब तृतीय समन के लिए कहते हैं ये आदित्य ब्रह्मचारी के लिए हो गया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 सब गुणों का वास हो जाएगा सारे देवता जो श्रेष्ठ हैं उन सबको यह संबोधित करने की स्थिति में रहेगा इतनी उसकी योग्यता बन जाती है तो अथा वैश्वेवम यहां से अब वैश्वदेव के लिए आगे कह रहा है लोक द्वारम अपावृणु ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीछे द्वारवा था लोक द्वार अपावृणु बीच का जो भाग है आदित्यम अथा तो आदित्यम को पीछे से जोड़ेंगे और अथा को आगे वाले से जोड़ेंगे दो हैं इसलिए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 नमा आदित्येभ्य विश्वभ्य देवेभ्यो दिवीक्षितो लोकक्षित्यो लोकम में यजमाना है विन्दता तो आदित्य के लिए नमन है आदित्यों के लिए नमन है और सभी देवताओं के लिए नमन है, लिए नमन है। कौन से जो दिवीक्षित्य है जो द्विलोक में रहते हैं द्विलोक में निवास करने वाले हैं और द्व्युल में निवास करने वाले हैं इसलिए वो लोक में रहने वाले हैं ये सब किसी ना किसी लोक में रह रहे हैं लोकम में यजमानिंदता मुझे यजमान के लिए भी लोक प्रदान कीजिए आश्रय प्रदान कीजिए यही यजमान का भी लोक होता है एता एतास्मि मैंने मैं उसको प्राप्त कर लूंगा अत्र यजमान है परस्ताद आयुष स्वाहा ये यजमान मृत्यु के बाद में आयु पूरी होने के बाद में इसको प्राप्त करता है अपहत परिघम उक्त उत्तिष्ठती दोषों को अर्गला को हटा दो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 इसका मधु का ये जो देव द्यौ है द्व्यूलोक है ये तिरश्चीन वंश तिरछा बांस है अ जो मधुमक्खी का मधु जो लगता है मधुमक्खी का छत्ता वो कहां लग जाता है किसी भी डाली पे कहीं भी तिरछी हो कैसी भी हो कुछ आधार चाहिए ना उसको तो ये जो द्यूलोक है ये जैसे उस मधु का आधार है तिरछा बांस है बांस के ऊपर जैसे छत्ता लग जाता है मधु का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 मृत्यु से परे ले जाने वाले अब ये रस कैसे निकलेगा कैसे क्या होगा मधु कैसे निकलेगा तो तावा एता ऋचह एतम ऋग्वेदम अतपन अभ्यतपन तो ये जो ऋचाएं थी ऋचाएं कौन सी थी, थी जो मधुकृत थी मधुमक्खी की तरह से और एतम ऋग्वेदम अभ्यतपन इस ऋग्वेद को उन्होंने तपाया ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपाया जैसे मधुमक्खी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 आगे अब उसी आदित्य की दूसरी दिशा की रश्मियों को ले रहे हैं अर्था ये अस्य दक्षिणा रश्मया इस सूर्य की जो दक्षिण दिशा की रश्मिया है दाहिनी तरफ की जो रश्मिया है सूर्य प्राची आगे की हो गई दक्षिणा जैसे हम मनसा परिक्रमा में लेते हैं ऐसे दक्षिणा आए अस्य दक्षिणा मधु वो इसकी दक्षिण दिशा वाली मधु की बहाने वाली नाड़ियां बाकी सब कुछ वैसा ही चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा अंतर आएगा और यहां मधुकृत क्या है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 तस्य अभी तक तस् यशस्त तेज है इंद्रियम विधियम अन्नाद्यम ये वो के वही है जो रस वहां निकले थे ऋग्वेद ऋग्वेद यानी यही पुष्प ये भी ये चीजें लाभदायक चीजें हमारे लिए बनी और तदव्यक्षरत ये भी फैल गई फिर सब जगह तद आदित्यम अभि अभी तो आश्रयत उन्होंने आदित्य को चारों ओर से उसका अश्रयत उसको ठहर लिया या उसमें वो पहुंच गई तथवा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 रश्मिया और जो इसके पीछे पश्चिम दिशा की ओर की रश्मिया हैं इस आदित्य की तातीचो मधुनाड्य वो इसकी प्राची प्रतिची दिशा की पश्चिम दिशा की मधु को बहने वाली बहाने वाली नाड़िया हैं सामान्य एवं मधुकृत और जो इसमें साम है मंत्र है वो इसके मधु को बनाने वाले हैं और सामवेद पुष्पम और सामवेद पुष्प हो गया और ता आप ता अमृता आप और ये उसके अमृत रूप आप तो तीनों वेदों का आ आगे यहां पर चौथे का आगे बताएंगे और इससे क्या हुआ मंत्रों ने सामवेद को तपाया और उससे तस् अभी तप तस् यशस् इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम रसो अजायत उसी तरह से यह रस उत्पन्न हुआ और वो रस फिर फैल गया वो की वही बात है तद्यक्षरत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 और अथर्वाग रसा एवं मधुकृता और अथर्वेद के जो मंत्र हैं वो उसके मधुकृत है मधु को बनाने वाले हैं और इतिहास पुराणम पुष्पम इतिहास और पुराण उसके पुष्प हैं अभी तक जो पीछे तीन आए थे वो तीनों वेदों के नाम लिए थे यहाँ पर इन्होंने इतिहास और पुराण शब्द लिया है अथर्वेद शब्द नहीं लिया है कि अथर्वेद उसका पुष्प है तो इसके लिए ये स्पष्टीकरण होता है कि इतिहास और पुराण का विषय अथर्वेद में मिलता है ये इतिहास ऐसा नहीं लौकिक इतिहास और पुराण भी वो नहीं जैसे ये पुराण प्रचलित हैं आजकल ये उपयुक्त चीजें हैं जो नित्य इतिहास है और नित्य जो पुरानी बातें हैं सृष्टियों के अंदर जो होती रहती हैं अभी तक हुई हैं विज्ञान जो है उसको इतिहास और पुराण शब्द से कहा गया है और वो विषय उसमें रहते हैं तो ये चौथा अथर्वेद के लिए कहा गया उसको इन्होंने ये इसके पुष्प के समान है ता अमृता आप आगे उसी क्रम में बोल रहे हैं तेवा एते ते रसा एतत इतिहास तिहास पुराणम अभ्य तपन रस जो है इन्होंने यानी जो अथर्वेद के मंत्र हैं, इन्होंने अथर्वेद को तपा तपाया और उससे जो निकला वो यश तेज इंद्रियम वीरियम अनाद्यम रस हुआ जाए और ये रस फिर फैल गया तत्वरत तद आदित्यम अभी तो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 कौनसा जो इसके ऊपर की मधुनाडियां गुहे आदेश है उसके द्वारा यह ब्रह्म रूपी पुष्प को करता है ता अमृता आप और जो इससे निकलते हैं ये अमृत रूप में और यहां पर भी जो तपाया वो ऐसे ही तेवा एत गुहिया आदेश ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्मा अभ्यपन ये जो गुहिया आदेश है इन्होंने इस ब्रह्म को तपाया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 जो आदित्य के बीच में क्षुभित हो रही है चीज हलचल हो रही है ये वो है जिसकी क्रिया है गति है अब यूं देखने से हमारे को आदित्य के बीच में कोई क्षोक दिखाई नहीं देगा हमारे को तो यहां से स्थिर दिखा ही दिखाई देता है लेकिन वैज्ञानिक जब देखते हैं उसको दूरदर्शी यंत्रों से निकट से तो उस, उनको वहां दिखाई देती है ज्वालाएं क्षुभित होता हुआ दिखाई देता है बहुत गतिशील है अधिक उनको जानकारी होती है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 वो आदित्य ब्रह्मचारी प्राप्त करता है उसकी प्रशंसा की जा रही है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है तेवा एत रसानाम रसा तो रसों के रस है अब ये रस कौन है और फिर उससे निकलने वाला रस कौन है तो उसको कहते हैं वेदा ही रसा ये वेद ही रस है तो पहला शब्द है रसानाम वो कौन है वेदानाम वेदों के और रस कौन है तेम एते रसा उसके ये रस है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 से निकले हैं तानी व एता अमृतानी ये जो उसके अमृतानी तानी वा एतानी अमृता नाम अमृता नहीं अमृतों के भी अमृत है वही रसों के रस हैं उसी शैली में कहा अमृतों के भी अमृत है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 वेदा ही अमृता वेद ही यहाँ पर अमृत हैं और तेष्याम एतानी अमृतानी ये जो अमृत चीजें निकली हैं ये उसी वो ही अमृत ये उसी से अमृत से निकली तो जितना भी रस निकला जितना भी अमृत निकला जो सार निकला जो गुण निकले जो हमारे को नाश से बचाते हैं जो हमारे को बढ़ाने वाले हैं ये सारे वेद से निकले सारे ज्ञान से निकले इस बात को यहां पर संकेत किया और चूंकि आदित्य ब्रह्मचारी जो उस पूरे क्रम से पढ़ता है वो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 तो ये प्रसंग यहाँ पर समाप्त होता है आगे का फिर आगे देखेंगे किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछे जिसके शुरुआत में जहाँ से शुरुआत की थी तो उसके बाद तीन श्लोक के बाद आपने बताया कि ये आदित्य ब्रह्मचारी के विषय में बताया जा रहा है तो हम प्रत्येक श्लोक में तो नहीं घटा सकते ना कि आदित्य ब्रह्मचारी के लिए बताई जा रही बात ये बात भी आदित्य ब्रह्मचारी के लिए बताई जा रही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 क्योंकि यहां पर उपमान उपमेय दोनों का ही चल रहा है उदाहरण दृष्टांत दोनों चल रहे हैं उसको समझाते हुए दार्टांत भी चल रहा है वो मिला जुला ऐसा घुला रूप है कि वही बस हमको समझना होगा कि यहाँ ये तो दृष्टान्त है ये दर्ष्टान्त है और अंतिम रूप और इस पूरे को देखने से हमें पता लगता है कि ये ना तो इस सूर्य की आदित्य की बात है जो आकाश में द्वलोक में चमक रहा है इसकी तो ये बात नहीं है पूरी पूरी लेकिन उसका वर्णन हमें दिख रहा है शब्द हमें वैसे ही कह रहे हैं तो हमें ये लगता है कि उसके माध्यम से कुछ समझाया जा रहा है उदाहरण के रूप में लिया जाए उपमा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसा ही लेंगे तो उस तरह का नहीं मिलेगा एक छोटा सवर्थ है शुरुआत में जी दूसरा जो श्लोक था उसमें रिच एवं मधुकृत ऋग्वेद एवं जैसा कहा ऋग्वेद एवं पुष्पम तीन सौ पिचासी पृष्ठ पता और फिर अगले श्लोक में प्रथम पंक्ति में कहा तावा एता रिचा हाँ। ये दोनों से लग रहे हैं जी वाक्य दोनों दोनों वाक्य विरोध से लग रहे हैं, कैसे विरोध लग रहे हैं? देखो पहले में कहा कि ऋचाएं क्या है मधुकृता यानी मधुमक्ख्या और ऋग्वेद क्या है पुष्प है पुष्प अब आप उसको मत देखो वो जो ऋग्वेद ग्रंथ है आप कहेंगे की ग्रंथ क्या है तो वो ऋचाएं ही तो है उसके अलावा क्या है वो अभेद दृष्टि दिखेगी ना अब ऋचाओं को हटा दो तो क्या ऋग्वेद बचेगा अभेद दृष्टि लेकिन समझने के लिए भेद दृष्टि है। है्रंथ है उसमें जो एक एक ऋचा है वो जैसे कि उसकी मधुमक्खी है मधुमक्खी है तो और इन ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपाया ऋग्वेद को तपाया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 तो जैसे एक मंत्र को भी पकड़ लेंगे तो वो जैसे हमारे को मधुमक्खी की तरह से हो गया और ऋग्वेद पुष्प, पुष्प और लेकिन उसमें तपन तो करना पड़ेगा मंथन तो करना होगा विरोध तो, तो ऐसा नहीं लग रहा है जो तीसरा श्लोक है तो यदि हम इसका इस तरह से अर्थ करते हैं और फिर ऊपर अर्थ लगाना चाहे तो लग सकता है क्या हाँ। कि ये ऋचाएं जो है ये एक एक ऋचा मिलकर के ही इस ऋग्वेद को इस इन ऋचाओं ने ही इस ऋग्वेद को बनाया है ऐसा वो तो हम समझते ही हैं अलग से यहाँ वो कहा नहीं जा रहा है ये तो हम देखते ही हैं कि भाई अनेक मंत्र मिलकर के और पूरा एक ग्रंथ बना हुआ है ऋग्वेद उसका तो है लेकिन यहाँ उस तरह से कहा नहीं जा रहा है यहाँ तो वो मधु जो देव मधु है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 सदर भी